शिव शिवपुराण रुद्रसंहिता दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दिए शिव जी तीन वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षु के स्थान में गए महादेव जी से अवध्यता वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजेंद्र छू के मस्तक पर लात मारी फिर तो राजा छू ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे परंतु छू का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका इससे ब्रह्म कुमार को बड़ा विस्मय हुआ मुनीश्वर दधीची की अवध्यता अधीनता तथा तो वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मकुमार कुमार छू के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए थे छू की पूजा से गरुण भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन ध्वज को छुओ प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्तिभाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया राजा बोले भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है उनके में विनय का भाव है वे पहले मेरे मित्र थे इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्ही कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध हो गए हैं एक दिन उन महा तपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से और हेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा मैं किसी से नहीं डरता हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर्षा कर अनुपम गर्व से भर गए हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महात्मा दधीच की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा छू के बोले राजेंद्र ब्राह्मणों के कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है भूपते विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझे से देवता के लिए भी साप का कारण बन जाएगा राजेंद्र दधीच के साप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा महाराज इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधी को जीतने का प्रयत्न करूँगा भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर छू बोले बहुत अच्छा ऐसा ही हो ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए